ये उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाले किस किस एरिया में कौन कौन अधिष्ठाता देव उनको ले जाता है उसके बाद वो किस को सौंपते ऐसे करते करते उत्तम योगियों को आखिर ब्रह्म निर्वाण होता है और चांद्रायन मार्ग से जाते हैं उनको चंद्रलोक तक की यात्रा कौन कौन जगाओं से कौन कौन करवाते हैं? ये जो चंद्रमा दिख रहा है ये चंद्रलोक नहीं है विज्ञानी भले दें। चंद्रलोक तो सूर्य से भी ऊपर है और चंद्रलोक से जो अमृत बरसता है जैसे सूर्य के किरण यंत्र से हम उपयोग में लाकर पहले के जमाने में तो जहाज भी चलाए जाते थे अभी तो सोलर सिस्टम से कुछ फायदे लिए जाते हैं लाइट आदि या पानी गर्म करना या और भी सोलर सिस्टम से जो होता होगा तो जैसे सूर्य से कुछ यंत्रों के द्वारा सूर्य के किरणों का उपयोग करके कुछ कर्म हो जाते हैं ऐसे ही चंद्रलोक से वह अमृत बरसता इस चंद्रमा में और ये चंद्रमा फिर औषधियों को पुष्ट करता है सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है वहाँ अभी भी ज्ञान की गति नहीं हुई है तो वहाँ ये स्थूल शरीर और इस धरती के साधन नहीं जा सकते होंगे वहाँ अंत वाहक शरीर से योगी लोग जाते है वहां भी अकेला योगी नहीं जा सकता उसकी लंबी कई हजारों योजन की रेंज होती है वहाँ उसका अधिष्ठाता देव होता है जैसे एक एक नगर का नगर पालिका का अध्यक्ष होता है या एक एक गांव का कोई मुखिया होता है अधिष्ठाता होता है गाँव की सीमा होती है नगर की सीमा होती है राज्य की सीमा होती है देश की सीमा होती है ऐसे ही करोड़ों करोड़ों माइलों पर वियोजन जो ब्रह्म निर्माण ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है वहाँ आज के दिन प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति उधर तक की यात्रा करता है अपने अपने लोगों के अधिष्ठाता लोगों को वहां तक छोड़ के आता अपनी सीमा के आखरी तक फिर वो दूसरा ले जाता है और दूसरी सीमा तीसरी सीमा इसका वर्णन भी आता है आज दोपहर को देखेंगे उसमें नारायण नारायण नारायण सनातन धर्म के साहित्य में इतना वैज्ञानिक ढंग से एकदम दो और दो चार जैसा मंत्र विज्ञान योग विज्ञान और तत्व ज्ञान भरा है कि जितना जितना अध्ययन करते उतना उतना लगता है कि अभी तो हम कुछ नहीं जानते कुछ नहीं जानते तो लगता था बहुत कुछ जानते और जब थोड़ा थोड़ा कुछ जानने लगे तो पता चला अभी कुछ नहीं जानते सागर से एक बोंद भी नहीं जान पाए इतना अथाह सनातन संस्कृति का सागर नारा है नारायण नारायण आपकी तपस्या को फिर से बधाई देते हैं हाँ, नारायण है, नारायण है। ये कैसा है जादू पांच पांच घंटे छ छ घंटे जो सुबह छह बजे के बैठे हाथों तो पर करो बापरे छ बजे के आप भी जो 5 बजे के बैठे वो भाई अरे बापरे बजे वाले हम आपको हाथ जोड़ते सुबह 5 बजे के अच्छा 5 से भी पहले जो बैठे ओ बापरे साढ़े चार वाले चार वाले हाथों पर रखो और मुझे विश्वास है कि मेरे साधक मेरे आगे झूठा हाथ नहीं उठाते मुझे पक्का भरोसा है जो चार बजे के आसपास बैठे हैं वे हाथ ऊपर करो हाथ ही लाओ